जैसे वो कार पेड़ से टकराकर खड़ी हुई तुरंत ही विक्रांत के डुप्लीकेट टास्क का पॉइंट बढ़ना शुरू हो गया एक झटके में ही ये पॉइंट 351 से चार तक पहुंच गए और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस बार ये पॉइंट्स धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे इतने सारे पॉइंट्स पाकर विक्रांत बहुत खुश हो गया ऊपर से अभी फोन पर जिया ने उसे नैना के बारे में जो खबर दी थी उसे सुनकर तो मानो विक्रांत के शरीर में एनर्जी आ चुकी थी वो बिना किसी की परवाह किए जोश के साथ गाड़ी से बाहर निकला उधर कार में से भी एक आदमी बाहर निकलकर खड़ा हो गया वो विक्रांत की तरफ काफी गुस्से से देख रहा था उसके बाल काफी बड़े-बड़े थे और कानों में, उसने बाली पहन थी। देखने में ही वो किसी हिंदी फिल्म के विलन जैसा लग रहा था। उसने को देखकर अपनी मुठ्ठी बांध लिया और फिर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए वहां की हड्डियाँ चटकाने लगा विक्रांत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे विक्रांत उसके करीब पहुंचा उस शख्स ने अपना हाथ विक्रांत पर अटैक करने के लिए उठाया लेकिन विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से उसके पेट में जोरदार फैट मार दिया आ, जब उस शख्स का हाथ नीचे हुआ तो वो दर्द से कराता हुआ अपना पेट पकड़कर बैठ गया अदृश्य शक्ति का पॉइंट पांच अंक और बढ़ गया अब उसके चार पॉइंट हो चुके थे वाह, कमाल है ये सही चीज है अब तक गाड़ी में से दो और लोग निकलकर बाहर आ चुके थे और ये सब भी विक्रांत से भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे थे ये दोनों एक साथ विक्रांत की तरफ बढ़े विक्रांत भी फुल एनर्जी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन लोगों के ऊपर टूट पड़ा अब तक विक्रांत फाइटिंग में इतना माहिर हो चुका था कि उसे इन लोगों को चित करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा यहां तक कि उसे इन लोगों को मात देने के लिए अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मजे की बात यह थी कि विक्रांत जैसे जैसे इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था उसके साथ ही उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे ऐसे में विक्रांत जोश में आकर इन लोगों को और बुरी तरीके से पीटने लगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करना चाहता था लेकिन एक लिमिट पर जाने के बाद पॉइंट्स बढ़ने बंद हो गए अब ऐसा लग रहा था कि अगर इन लोगों को जरा सा भी और पीटा गया तो इनकी जान जा सकती है इसलिए विक्रांत रुक गया लेकिन अब उसे पॉइंट्स की भी भूख लगी लग चुकी थी सो वो गाड़ी में झाँक कर देखने लगा कहीं कोई और तो नहीं छुपा हुआ है उसने अंदर कर देखा तो पता लगा कि वहां पर आर्यन छुपा बैठा हुआ था विक्रांत को देखते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा सर गलती होगी माफ कर दो प्लीज माफ कर दो विक्रांत उसे पीटना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि उसे पॉइंट बढ़ाने थे इस वजह से उसने आर के मुंह पर भी एक पंच जड़ दिया और इसके साथ ही उसके दो पॉइंट और बढ़ गए खुशी से विक्रांत हाँ पहले तो नीता बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी उसके बाल काफी बिखरे हुए थे और कपड़े भी काफी बुरी हालत में थे लेकिन जब उसने बाहर आकर उन गुंडो को घायल स्थिति में देखा और तब उसे यह एहसास हुआ कि वाकई में विक्रांत उसकी जान बचा रहा था तब जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान छाई और फिर तब उसके मन में विक्रांत के लिए डर के बजाय प्रेम का भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया जब नीता के मन में विक्रांत के लिए सॉफ्ट फीलिंग उठनी शुरू हुई तब एक बार फिर से विक्रांत के अदृश्य शक्ति का प्वाइंट दो अंक और बढ़ गया नीता ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया अदृश्य शक्ति का प्वाइंट दो अंक और बढ़ गया विक्रांत बहुत खुश हुआ मैंने तुम्हारी जान बचाई है लेकिन तुम इसे कोई एहसान मत समझना कोई थैंक यू नहीं चाहिए ना ना ना परेशान मत हो विक्रांत ने बड़ी बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहा अच्छा अगर एहसान चुकाना ही है तो प्लीज़ मेरे गाल पर एक बार किस कर लो इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना गाल नीता के आगे कर दिया नीता ने तुरंत ही विक्रांत का हाथ झटकते हुए उसे खुद से दूर कर दिया और फिर उसे घूरते हुए अपने फ्रेंड के पास चली गई जब विक्रांत को पता चला कि आज के इस टास्क के लिए अब तक उसे तकरीबन दस मिनट बाद ही यहाँ पर इंस्पेक्टर पांडे पुलिस फोर्स लेकर पहुँच चुके थे वैसे इंस्पेक्टर पांडे एक दिन पहले ही रिटायर हो चुके थे लेकिन जब विक्रांत ने उन्हें यहाँ पर बुलाया तो फिर वो मना नहीं कर सके और रिटायर होने के बाद भी वो पुलिस फोर्स लेकर तीन सीन पर पहुंच गए भले इंस्पेक्टर पांडे ने अपने पूरे सर्विस टाइम में काफ़ी बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे लेकिन पिछले एक दो हफ्तों में उन्होंने जितना काम विक्रांत के साथ किया था वो उनके पूरे करियर का सबसे बेस्ट वर्क था तमिल स्टार खोजना और हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करने वाली टीम का सदस्य होना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उनके पास इस काम के लिए उन्हें सरकार से मेडल भी मिलने वाला था इंस्पेक्टर सूर्य कुमार पांडे को यह सब मौका कहीं ना कहीं विक्रांत की ही वजह से मिला था ऐसे में वो विक्रांत की बात बहुत मानते थे जब विक्रांत उनके पास फोन करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया और यहाँ पर फोर्स भेजने के लिए कहा तो इंस्पेक्टर पांडे पर्सनली खुद को आने से नहीं रोक सके पुलिस फोर्स लेकर वो खुद दौड़े चले आए यहां पहुंचकर पुलिस ने आर्यन और उसके साथियों समेत नीता और रुचि को भी पुलिस स्टेशन भेज दिया जबकि जानवी को उन्होंने पुलिस की गाड़ी से सीधे उसके होटल में भिजवा दिया पुलिस फोर्स आने के बाद विक्रांत भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका नैना की खबर सुनने के बाद तो उसका यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था वो जल्द से जल्द यहाँ से भागकर मुंबई पहुंचना चाहता था एक बार के लिए तो उसके दिमाग में आया कि यहाँ से सीधे लखनऊ एयरपोर्ट निकल जाऊँ और वहाँ से फ्लाइट पकड़कर सीधे मुंबई लेकिन इस वक्त ना तो विक्रांत को मुंबई के लिए तुरंत फ्लाइट मिल सकती थी और ना ही वो तुरंत यहाँ से जा सकता था भरे तमिल स्टार और सीरियल मर्डर केस क्लोज हो चुका था लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर रिलेटेडी गई फोटोग्राफ चेक करना शुरू किया उस फोटो में जिया की फ्रेंड सोनल अकेले खड़ी थी फोटो के बैकग्राउंड में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा था और उस रेस्टोरेंट के भीतर एक चेयर पर नैना बैठी हुई थी उसने अपने कानों में ईयरफोन भी लगा रखा था विक्रांत ने एक नज़र में नैना को पहचान लिया उसने चश्मा वगैरह भी नहीं लगा रखा था ऐसे में उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा था विक्रांत के दिल की धड़कन रेलगाड़ी की के चलने लगी वो अपने इमोशन को काबू में नहीं कर पा रहा था नैना नैना तुम, तुम कहाँ चली गई न्यूजीलैंड ओख विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी अब वो जल्द से जल्द मुंबई लौटना चाहता था वहाँ पहुंचकर उसे दो काम बहुत जल्दी निपटाना था पहला तो वो जिया के फ्रेंड से मिलकर उसे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगाएगा जहाँ पर यह फोटो क्लिक की गई थी और दूसरा काम यह था कि अब विक्रांत पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करेगा क्योंकि तो अब वो जल्द से जल्द नैना की तलाश करने न्यूजीलैंड जाने वाला है इस वक्त विक्रांत को यह डर भी लग रहा था कि कहीं पासपोर्ट बनवाने में उसे ज्यादा टाइम ना लग जाए और नैना फिर से गायब हो जाए लेकिन उसने खुद को समझाते हुए मन ही मन कहा नैना कुछ भी छप जाए मैं मैं तुम्हें तो ढूंढ कर रहूंगा अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी अदृश्य शक्ति का मैसेज आ गया उसका आज का टास्क खत्म हो चुका था और आज के टास्क के लिए उसका सक्सेस रेट था दो सौ बाईस परसेंट कमाल है खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना ज्यादा सक्सेस रेट कैसे मिल सकता है फिर उसके दिमाग में आया शायद मैंने हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस सोल्व किया है इस वजह से यह सक्सेस रेट इतना ज्यादा है वाकई में यह केस बहुत बड़ा था अगर मुझे इतना ज्यादा सक्सेस रेट मिला है तो फिर अदृश्य शक्ति मुझे अब कौन सी डिवाइस देगी बधाई हो आपको खास टॉप ग्रेड टूल दिया गया है टॉप ग्रेड टूल ये क्या है पहले कभी नहीं सुना इसका नाम तो विक्रांत काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था